श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विज्ञानानंद मठ जब आलम बाजार से स्थानांतरित होकर बेलूर मठ में नीलाम्बर बाबू के उद्यान में आ गया तब स्वामी विज्ञानानंद वहां आकर स्वामी जी के आदेशानुसार मठ के लिए खरीदी गई नवीन भूमि पर निर्माण कार्य का भार स्वीकार किया इसके लिए उन्हें जमीन की माप जोक मकान का नक्शा अनुमानित व्यय का निर्धारण आदि सारे कार्य स्वयं ही करने पड़ते थे अतः बातचीत के लिए उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिलता था और न वे इस इसे पसंद ही करते थे लीलांबर बाबू के भवन में निवास करते समय एक बार उनकी माँ उन्हें देखने आई बच्चों के समान सरल विज्ञान महाराज बड़े ही चिंतित होकर सोचने लगे कि मुझे इस नए परिवेश में देखकर माँ पता नहीं कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दे अथा उन्होंने छिप जाने का निश्चय किया माँ के प्रति इस प्रकार बालकोचित भय मिश्रित श्रद्धा का भाव तथा उनसे बचने का प्रयास इन दोनों ने मिलकर स्वामी विज्ञानंद के चरित्र को उस दिन गुरुभा के लिए अत्यंत मनोरंजक बना दिया था अंत में सबके अतिव आग्रह पर उन्होंने एक निर्जन स्थान में माँ को प्रणाम निवेदित किया स्वामी जी पर वे जैसा प्रेम करते थे वैसा ही वे उनसे घबराते भी थे स्वामी जी के नाराज हो जाने पर वे उनके समीप न जाकर दूर ही दूर रहते थे बुलाने पर कहते महाराज अभी कामकाज में बड़ा व्यस्त हूँ बाद में जाऊँगा बेलोर के नवनिर्मित मठ की दूसरी मंजिल पर स्वामी जी के बगल के कमरे में ही वे सोया करते थे रात में अपनी पग पगध्वनि से कहीं स्वामी जी को असुविधा न हो इस भय से वे दबे पांव चलते थे उन्हीं के कमरे के सामने गंगा की ओर वाले बरामदे में स्वामी जी टहला करते थे एक रात इसी प्रकार टहलते हुए स्वामी जी काफ़ी देर तक माँ त्वम ही तारा तुम्हें त्रिगुण धरा परात परा यह गीत गुनगुनाते रहे ये सारी स्मृतियां विज्ञान महाराज के मन में इतनी सजीव थी कि परिवर्ती काल में भी वे उन स्थानों में स्वामी जी की उपस्थिति का अनुभव करते हुए कहते थे स्वामी जी अब भी अपने कमरे में विराजमान है मैं तो उनके कमरे के निकट से होकर जाते समय बहुत दबे पाँव चलता हूँ ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो उनके कमरे की ओर मैं ताकता तक नहीं कि कहीं सामना न हो जाए इस पर यदि कोई सूखता उत्सुक श्रोता कुछ पूछ बैठता क्या आप अब भी स्वामी जी को देख पाते हैं तो उनका निसंदिग्ध उत्तर मिलता वे उपस्थित हैं, हैं फिर देख क्यों ना पाऊँगा उनके इस दृढ़ विश्वास के पीछे और भी अनेक अनुभूतियाँ नहीं थी एक रात उन्होंने उठ देखा कि स्वामी जी के कमरे में रोशनी आ रही है पहले तो उनके मन में आया कि स्वामी जी गहरी रात्रि में अध्ययन कर रहे होंगे कुतूलवश उन्होंने द्वार से ही भीतर की ओर झाँक कर देखा तो स्वामी जी ध्यानस्थ बैठे थे और उनके अंग की आवाज से ही कमरा उद्भासित हो रहा था